विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ ख़ास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए मुंबई से हमारे साथ एक विद्यार्थी हैं रुखसार बंदूकिया जिनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से रुखसार जी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम रुखसार है और मैं अभी फ़िलहाल मेरे थर्ड ईयर में हूँ uh, मैं बैचलर्स ऑफ मास मीडिया कर रही हूँ और uh, मैं सिंगिंग का बहुत शौक़ रखती हूँ काफ़ी टाइम से मेरा मतलब बचपन से शौक है मेरा सिंगिंग uh, और मैं एक्टिंग भी कर चुकी हूँ और मैं डांस uh, भी करती हूँ बट सिंगिंग मेरा मेन पैशन है मुझे वही करना है लाइक आई एम एन इंस्पायरिंग सिंगर तो और मैं काफी सारे गाने गा लेती हूँ जैसे कि हिंदी मराठी इंग्लिश मराठी में कुछ गाने गाती हूँ ओके okay, रुखसार जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए अच्छा लगा आपके बारे में सुनकर और हमारे जो विद्यार्थी इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी इंस्परेशन मिल रहा होगा कि एक इस तरह का विद्यार्थी भी अपने अंदर इतनी टैलेंट रखती है कि इंग्लिश हिंदी एंड मराठी गाने भी गा सकती हैं प्लस डांस भी करती है एक्टिंग भी करती है तो ये एक अपने आप में मल्टी टैलेंट वाली बात हो गई है और मैं चाहूँगा कि इस तरह के मल्टी टैलेंट भी हमारे अंदर हो सकते हैं सिर्फ़ उसको देखने की ज़रूरत है उसको जगाने की जरूरत है और प्रेजेंट करने की आवश्यकता है तो आइए आगे बढ़ते हैं मैं चाहूँगा रुखसार किस तरह से आपने अपना करियर के बारे में जैसे कि अभी बताया आपने कि ज़्यादा फोकस आपका सिंगर के रूप में बनना है एक सिंगर अच्छा सिंगर बनना है इसके साथ साथ जैसे कि हम लोग कहते हैं ना किसी भी मुकाम को हासिल करने के पहले हमारी जो पढ़ाई है वो पूरी होनी चाहिए प्लस फाइनेंशियल भी हम लोग को स्टेबल बनना पड़ता है तो कहीं ना कहीं अब सिंगर तुरंत बन नहीं सकते हैं इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा तो उस बीच में हमें अपना फाइनेंस ठीक रखने के लिए भी कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ेगा तो आपने क्या सोच के रखा है इन फ्यूचर आपके करियर को ले के? फ्यूचर में मैंने ये सोच के रखा है Uh, के लाइक like, अभी से मैं ऑलरेडी लाइक like, अपने इंटर्नशिप्स कर रही हूँ अभी एडवरटाइजिंग में मैं जा रही हूँ तो एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड ही मैं कुछ इंटर्नशिप्स कर रही हूँ जिसके लाइक like, जिससे मैं थोड़े लाइक फाइनेंशियल कंडीशंस को प्रॉपर कर दूँ और उसके बाद फिर बाद में मैं लाइक uh, like, जो भी मेरे है सिंगिंग अपॉर्चुनिटीज एंड मैं यूट्यूब पे कवर्स बनाती हूँ तो मैं उसके लिए पैसे इकट्ठा करके फिर बाद में मैं वहाँ पे uh, उसके लिए वीडियोज बनाती हूँ यूट्यूब के लिए तो मेरा खुद का चैनल है तो बस उसी पे मुझे काम करना है और दूसरी बात है मैं एडुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंस like देती हूँ अगर मुझे कोई बोलेगा कि तो मैं सिंगिंग के लिए बहुत बड़ी अपर्चुनिटी मिल रही है लेकिन उसके लिए एडुकेशन मुझे गवाना होगा तो वो मुझे मंजूर नहीं होगा क्योंकि एडुकेशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो मैंने ये सोच के रखा है कि जो भी आ, जिसे भी सिंगिंग या कोई भी उनका पैशन है जो उन्हें परस्यू करना है तो फाइनेंशियल कंडीशन को माइंड में रखते हुए करना होगा तो सिंगिंग uh, मेरा साइड ऑप्शन तो ज़रा भी नहीं है बट लाइक सिंगिंग मुझे मेन मेरा मेन फोकस है लेकिन उसकी जगह पे uh, उसके अलावा जब मुझे कुछ और करना होगा तो मैं एडवर्टाइजिंग में रिलेटेड टू सिंगिंग कंपनी ओनली जैसे uh, कोई ऐसा नॉर्मल uh, जॉब जो एडवर्टाइजिंग में जैसे uh, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं तो उससे मैं सिंगिंग uh, के बैकग्राउंड में भी रहूंगी और uh, मैं साथ में इनकम का भी मेरा सॉर्ट uh, हो जाएगा इसके लिए वैसा मैंने सोच के रखा है और साइड में जो भी शोज़ आते हैं लाइव शोज़ और uh, मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं वही इनकम से मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोज़ बना सकती हूँ और मेरे ऑडियंस कि मैं उन्हें खुश करने के लिए ऐसे अलग अलग टाइप के नए नए वेरिएशन जैसे वीडियोस बना सकती हूँ तो बस वही मेरा आइडिया है कि मैं जब भी इनकम मेरा कुछ भी इनकम आए कहीं से जॉब करके जो म्यूज़िक के रिलेटेड हो तो मैं फिर वहाँ से पैसे लेके अपने वीडियोस में इन्वेस्ट कर सकती हूँ ओके okay, रुक सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया यूट्यूब चैनल आपका है जिसमें आप वीडियोस अपलोड करके भी इनकम जनरेट कर सकती हैं और प्लस म्यूजिकल जो भी एडवर्टाइजमेंट है उन चीज़ों को आप करना चाहेंगे साथ साथ आपका मेन फोकस रहेगा सिंगिंग uh, का और उसके पहले इन छोटी छोटी चीज़ों से आप अपना फाइनेंस uh, को मजबूत करना चाहती हैं ताकि आपको फिर आगे एक अच्छा मजबूत मजबूत सिंगर बनने के लिए काम आए बहुत ही अच्छी बात है और प्लस आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि सिंगिंग के uh, पहले आप uh, पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हैं एजुकेशन फर्स्ट है सेकेंड्री आपने जब तक आपका एजुकेशन पूरा नहीं होता तब तक आपका एजुकेशन फर्स्ट स्टेज पर है और सेकेंडरी आपने म्यूज़िक या सिंगिंग को रखा जब आपका पढ़ाई पूरा होगा तो फर्स्ट फिर आप को देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है और आशा करता हूँ ऐसा ही कुछ सोच के रखना चाहिए हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी आइए आगे बढ़ते हैं जी आप बहुत अच्छे गाते हैं तो मैं चाहूंगा कि एक हिंदी बहुत ही खूबसूरत गीत हमारे सभी लिसनर्स को जरूर सुनाइए तो मैं जो अभी गाना गा रही हूँ वो है भोसले जी ने गाया है सितारों में चलूं झूम जा बाहरों मिले चलू आजूर तुमको सितार ओके okay, सर प्यारा सा खूबसूरत गीत गीत आपने हैं। आशा करता हमारे सभी को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा मेरी ओर से चंद तालियां आपके लिए खास थैंक यू मराठी जी जी सुनाइए सुना। खेल मंडला करके अजय मेरे लाइक बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ तो मुझे उनके जितने भी अजय तुर के मराठी सॉन्ग्स हैं जैसे जीव रंगला और खेड़ मंडला खेड़ मंडला मुझे सबसे ज्यादा पसंद है तो मैं वो गाना चाहूँगी ंगार जवाला बड़ते जुया कि चि ढाल देणवती पंच प्राण जिवार कड़ा पाल रान। देवा जड़ शिवार डला खेड़ खेड़ देवा खेड़ मांडला नमस्कार आप सुन रहे हैं नाइनटी पॉइंट 90.4 एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ रुक्सार हैं जिनसे बातें हो रही हैं और वह बहुत अच्छा सिंगर हैं और बहुत अच्छा उन्होंने दो गाने हमें सुनाए एक हिंदी एक मराठी और इंग्लिश गाने भी गाती है तो हम थोड़ी देर में इंग्लिश भी सुनना चाहेंगे लेकिन आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि रुखसार आपको बहुत ही अच्छा सिस्टीज़ में जो गीत बने हुए थे नाइनटीन के कोई एक आध गीत बहुत अच्छा हो क्यों अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए गीत के भाव और क्यों अच्छा लगता है नाइनटीन सिक्सटीज़ के गीत में जो फील्ड होता है जो भावनाएं छुपी होती हैं उनके गीत के पीछे वो आजकल के गानों में इतनी नहीं है आ, मतलब मेरे हिसाब से जो वो टाइम के गाने थे तब बोलते हैं लाइक वो वो टाइम के गाने मेरी माँ भी बोलती है मुझे कि वो टाइम के गाने गानों में जो मैजिक था वो आजकल के गानों में नहीं है और वो सही भी बात है क्योंकि उनमें उनकी आवाज़ में एक कशिश थी जो आजकल के आवाजों में नहीं है क्योंकि वो लोग सब टेक्नोलॉजी के चलते लाइक उनके ऊपर पूरे के पूरे डिपेंडेंट है जैसे कि अभी लोग जब भी गाते हैं तो आजकल तो कोई नॉन सिंगर भी गाता है किसके ज़रिए ऑटोट्यून के ज़रिए तो उससे सिंगिंग की वैल्यू कम हो जाती है और वो मुझे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि सिंगिंग एक टैलेंट है जो आ, बहुत मतलब सिंगिंग एक टैलेंट है जो लोग कर सकते हैं पर हर कोई नहीं गा सकता एंड उस टाइम के लोगों में जो उनके आवाज में कशिश थी उनके आवाज में जो सुर टाल सब कुछ एकदम अच्छा था जैसे अभी आ, जो गज़ल सिंगर्स थे जगजीत सिंह वो बहुत अच्छा गाते थे उनकी आवाज़ में जो डेप्थ था उनकी आवाज़ में जो फील था वो आजकल के जेनरेशन के आवाज़ में नहीं है श्रेया घोषाल मुझे बहुत पसंद है आ, आ, हाँ तो बस मुझे इसलिए वो टाइम के गाने अच्छे लगते लता मंगेशकर जी आशा भोसले जी जगजीत सिंह और ऐसे कई सारे कलाकार जिनकी आवाज़ में जो मधुरता थी जो फील था जो मैजिक था वो अभी आजकल के सिंगर की आवाज में नहीं है तो इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं अगर सिंगर बनूँ तो उनके उनको आइडल मान के चलूंगी मैं रुखसार बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ आपको और हमारे लिसनर्स को भी अच्छा फील हो रहा है कि क्या चीज़ था 1960s, 70s सेवेंटीज के जो गाने हैं आज भी सुनते हैं तो एक अंदर से आवाज़ वो अपने आप निकल के आता है शब्द उनके शुरू हो जाते हैं और हम उसको रिपीट कर देते हैं और नए गाने में शायद ये फ़ील बहुत कम होता है और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं पहले वाले लिरिक्स भी इतने मजबूत थे कि उसे एक बार सुनते हैं तो कुछ बैट हो जाता आज बैट करना पड़ता और फिर तुरंत भूल जाते हैं पहले वाले सिर्फ़ म्यूज़िक शुरू हो जाता तो लिरिक्स अपने आप आपके होटों पे आ जाता है तो वो एक अलग फील था जो हम लोग पुराने नाइन्टीन सिक्सटीज़ या सेवेंटीज़ के गानों में देखते हैं लेकिन आज वो चीज़ कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया और लोग शायद उस समय एक गाने वाले के या लिखने वाले के भाव भी कहीं ना कहीं समाज के साथ जुड़ जाते थे आज शायद हमारे न्यू जनरेशन जो गाना गाता है या गाएगी या फिर कुछ इस तरह की टेक्निकल चीज़ों से डिपेंडेबल है जैसे आपने कहा और उसके साथ उनका मकसद कुछ और है और पहले जो गाते थे उनका मकसद कुछ और वो कहीं ना कहीं लोगों को एक मैसेज देने के तौर पे लोगों के दिल में जगह बनाने के तौर पे वो चीज़ें गाते थे लेकिन आज शायद हम लोग अपने ही फेम होने के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए या फिर पैसे के लिए ये सारी चीज़ें हमारे बीच में आ गई जिसकी वजह से शायद वो एक बड़ा गैप हो गया जिसको हम लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं और शायद कर भी नहीं पाएंगे तो चलिए रुखसार जी आपके लिए मैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत नाइनटीन का लता जी की आवाज़ में ये रहा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप सुन रहे हैं रेड मोदी नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर विशेष मुलाकात और हमारे साथ मुंबई से रुखसार जुड़ी हुई है जिनसे बातें हो रही है और उनका फोकस पूरा सिंगर एक अच्छा सिंगर बनने का है एक बहुत ही अच्छा सिंगर बनने का है जो अपनी बातों से हमें बता रही है और हम सुन भी रहे हैं तो चलिए फिर से एक बार स्वागत करते हुए रुखसार मैं चाहूँगा आज के वर्तमान पीढ़ी या नौजवानों को देख या फिर यूथ को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि उनका फोकस किस और ज्यादा है Uh, आज के यूथ अगर देखा जाए तो वो पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी पे पूरे डिपेंडेंट है जैसे कि अभी बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स है और फोन्स मोबाइल फोन्स एंड वो सोशल मीडिया एप्स पे लोग 24 घंटा रहते हो वो लोग एक दूसरे अगर कोई तुम्हारे पास बैठा हो तो हम इतने व्यस्त हो जाते वो फ़ोन में ही कि हम जो पास बैठे उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते क्योंकि जितने भी जो भी कुछ होता है वो सब फ़ोन पे होता है आजकल एंड पहले वो चीज़ अलग थी पहले लोगों से मुलाकात होती थी तो सब बात करते थे एक दूसरे से फेस टू फेस तो वो आजकल बहुत कम हो गया है इनफैक्ट आजकल होता ही नहीं क्योंकि सब लोग टेक्नोलॉजी के ज़रिए से सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं जैसे कि अभी फेसबुक और व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप पर ग्रुप्स बन जाते हैं जिसमें आधे लोग कभी बात भी नहीं करते इसमें कितनी बार ऐसा होता है कि लोग आ, मतलब अगर व्हाट्सएप ग्रुप में किसी से कोई बात करता है तो ऐसा कोई स्पेसिफिक इंसान से बात नहीं कर सकता जैसे अभी इन लोग एक साथ बैठे हुए होते तो सबको पता होता है कौन बैठा है लेकिन वो ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में कि कोई अगर रिप्लाई ना करे तो किसी को पढ़ी भी नहीं होगी कि वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा या कुछ भी क्योंकि उस टाइम पर उन्हें वो सब सोचता नहीं है क्योंकि उन लोग का एक अलग टॉपिक होता है बात करने का जिसमें शायद ही कोई दूसरा इंटरेस्ट ले तो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ हो गई है सबकी सब, सब लोग अपने लाइफ में मगन है कोई किसी को किसी और की पड़ी नहीं है बहुत ही आ, वो एक मिस है अभी एक टेक्नोलॉजी का एक यूज़ मतलब अच्छा भी है जिससे अभी आ, लोग कंटिन्यूसली कॉन्टेक्ट में रह पाते हैं और बहुत आसान हो गई है ज़िंदगी जैसे अभी आ, स्कूल्स में कॉलेजेस में वो लोग टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करते हैं लोगों को स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए तो वो सब चीज़ें हैं पर अभी जैसे हर चीज़ का यूज़ और मिस होता ही है तो सेम टेक्नोलॉजी का भी अपना खुद का यूज़ और मिस होता है हर एक के ड्रॉबैक्स और हर एक के पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों चीज़ें होती है हर एक चीज़ में तो जी. बस बट जैसे अभी आ, लोग पूरे के पूरे डिपेंडेंट हो, हो रहे टेक्नोलॉजी पे मतलब उन्हें अगर कुछ भी सर्च करना होता है तो बस गूगल है तो बस वही चीज़ एक थोड़ी सी आ, पूरा का पूरा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी को टेक्नोलॉजी पे जैसे अभी लोगों को खुद के नॉलेज पे थोड़ा रिसर्च पे आ, जैसे अभी आ, वर्बल कॉन्टैक्ट पे वैसे उन थोड़ा मेहनत करना चाहिए क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी के वजह से सब कुछ बहुत आसान ही अच्छी बात आपने बताया की आजकल का यूथ या फिर हमारे सभी लोग जो है खास करके टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे जुड़ गए हैं जैसे की वो एक आसान जिंदगी जी रहे हैं लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोग अपने मेन uh, जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं वो रिश्ता जो है प्रेम का नाता वो टूटता जा रहा है और हम मैकेनिकल uh, होते जा रहे हैं वो चीज़ें शायद ख़राब लगती है कि रियल लाइफ में जो सुकून था जो शांति थी वो शायद दूर तक हमारे पास अभी ख़त्म हो गई है और हम टेक्निकल uh, बनते जा रहे हैं चीज़ों को बहुत जल्दी इंस्टेंट ढूँढना चाहते हैं फिल्मी दुनिया में जैसे तीन घंटे में पूरा फिल्म बन जाता है और उसमें पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है वैसे लगता है कि हम लोग भी टेक्नोलॉजी के साथ इतने इंस्टेंट जुड़ने की कोशिश करते हैं और सब चीज़ों को आसानी से तुरंत पैसा कमाना है तुरंत काम हो जाना है एवरीथिंग इंस्टेंट होना चाहिए ऐसा फील हो रहा है तो ये चीज़ें कहीं जल्दबाजी वाली दुनिया बनती जा रही है और जीवन ऐसा नहीं है जीवन कुछ और है जहाँ पर हमें अपने परिवार के साथ रहना है परिवार को टाइम देना है उनके साथ कुछ स्पेस या टाइम देकर हमें उनके साथ रहने का जो समय था वो शायद सिर्फ व्हाट्सएप एंड इस सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तरीका भी सही नहीं है हाँ किसी आ, इवेंट्स को अंजाम देने के लिए या किसी मुहिम को हम लोग अभियान चलाने के लिए ठीक है लेकिन रेगुलर बेसिस पे इन चीज़ों को नहीं यूज़ करना है परिवार वालों से हो बहू मिल ही बात करना है तो ये चीज़ें शायद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा यूज़ एंड मिसयूज़ का जो लड़ाई है हो रहा है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे चलिए रुखसान जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और मैं चाहूँगा कि आप एक थोड़ा सा इंग्लिश गाना भी हमारे श्रोताओं को ज़रूर सुनाइए हल्का सा जी हाँ तो बेसिकली ये एक इंग्लिश uh, सॉन्ग है जॉन लेजेंड का ऑल ऑफ मी करके तो मैं वही गाने जा रही हूँ योर स्मार्ट माउथ ट्रवन मे माई है What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I be your ride. Right. My head under water but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cuz all oh, I all of you love you your cousins and all your edges all your imperfect intersections give your all to me I give my all to you you're my end and my beginning even when I lose the winning cuz I give you all And you give me all, all of you, oh. के okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा इंग्लिश गीत भी आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोता जो है सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे होंगे कि किस तरह से वेराइटी ऑफ सॉन्ग्स आप गा रहे हैं हिंदी मराठी एंड इंग्लिश तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आपके फैमिली में कौन कौन है थोड़ा सा बताइए और परिवार में सबसे ज़्यादा सपोर्ट या सबसे ज़्यादा आपको अच्छा कौन है? लगता है और क्यों लगता है मेरे फैमिली में मेरे मेरी मॉम है मेरी बहन है मेरी बड़ी बहन है वो Uh, मुझसे नौ साल बड़ी है अच्छा। और uh, मेरे डैड है जो एक्टर है और मेरी माँ एक हाउसवाइफ है पर वो उन्होंने उनकी जवानी में कुछ नावल uh, लिखे थे जो uh, हाँ जो पब्लिश नहीं हो पाए बट वो भी uh, वो पब्लिश करने के लिए मैं उस पर काम कर रही हूँ बेसिकली एडिटिंग काम है मेरी माँ के नॉवेल्स का तो वो सब मैं कर रही हूँ और फिर मेरी बहन एक एडवरटाइजिंग एजेंसी की बिजनेस डायरेक्टर है hmm. तो वो बहुत वो और मेरी माँ मेरे सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है hmm. क्योंकि उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मेरे सिंगिंग करियर में सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा मेरी बहन से भी मेरे डैड से भी मेरी माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसलिए मेरी माँ मेरी सबसे लाइक शी इज़ माई बैकबोन तो वो एक चीज़ है और बस तो so, उन्होंने मेरी बहन और मेरी मेरी बहन का कहना ये होता है हमेशा कि सिंगिंग इज़ वन थिंग एंड यू हैव टू अर्न मनी तो हाँ तो आई अग्री विद हॉ बट मेरी मॉम मेरी तरह है थोड़ी पैशनेट टूवर्ड्स योर पैशन सो बेसिकली उनका पैशन राइटिंग था मेरा पैशन सिंगिंग है इसलिए शी सो सपोर्टिव ऑफ मी डूइंग सिंगिंग तो बस इसलिए चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने परिवार के बारे में और जिस तरह से आपने कहा कि आपको सपोर्टिव आपकी बड़ी बहन और माताजी से मिलती हैं तो अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग आपकी बातें सुन रहे हैं और आप अपनी मम्मी के लिए या मॉम के लिए कोई गाना डेडिकेट करना चाहेगी तो कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे रेडियो की ओर से आ, उनके फेवरेट सिंगर है जगजीत सिंह तो मैं उनके लिए ये गाना डेडिकेट करना चाहूँगी अः जिसका नाम है कोई फरियाद फरियाद गजल गजल एक लाइन इस गजल का गुनगुना दीजिए ज़रूर कोई तेरे दिल में दबी हो फरियादना रे दिल में दबी हो जैसे तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे जागते जागते इक टी हो जैसी जनवाकी है मगर सास हो हैसी mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ता हूं आपको तो सहारे की जरूरत नहीं है मैं सिर्फ साथ में आया हूं ज़िंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे ज़िंदगी तेज बहुत तेज चली उस बहुत ही प्यारा सा गीत आपने अपने मॉम को डेडिकेट किया जगदीश सिंह की आवाज़ में कोई फरियाद आपने भी थोड़ा सा गुनगुनाया अच्छा लगा एंड हमने पूरा गाना सुना बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा सा गीत आपने मोम के लिए डेडिकेट किया और मॉम अगर सुन रही हैं तो उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत याद सलाम और चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग जीवन के इस रफ्तार में आप कभी हिल स्टेशन या कहीं पिकनिक घूमने गए हों तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मुंबई की लाइफ और जहां आप जिस जगह पे पिकनिक के लिए गए हो या घूमने के लिए कभी छुट्टियों में हॉलीडेज़ में गए हो तो उसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा बताइए क्या फ़ील होता है आपको गांव चले जाते हैं तो और फिर आप मुंबई में रहते हैं तो वहां क्या फीलिंग होता है आ, मैं बेसिकली मुं, मुंबई में ही बेस्ड हूँ मतलब बचपन से मैं इधर ही रही हूँ तो यहाँ पे बहुत फास्ट पेस लाइफ है मतलब हर चीज़ें बहुत जैसे सब लोग बोलते हैं मुंबई एक ऐसा सिटी है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है तो हाँ बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे रहने को क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने को जैसे बोलते हैं मुंबई इज़ लाइक वेरी लाइवली सो वैसा ही होता है यहाँ पे एंड uh, जब भी मैं हिल स्टेशन गई हूँ जैसे नॉर्मल लाइक लोनावला महाबलेश्वर मैं बचपन में बहुत ऊँटी जाती थी वो भी रोड ट्रिप्स मेरे फैमिली के साथ ही तो मुझे रोड ट्रिप्स बहुत पसंद होती थी तब अभी भी पसंद है तो वो सब बहुत अच्छा लगता है मुझे और यहाँ पे जो यहाँ पे गर्मी होती है तो जब भी गर्मी होती तो हम हिल स्टेशन जाते हैं इन लाइक थोड़ा अच्छा के लिए चेंज ऑफ सनैरों के लिए तो हम लोग लोनावला जाते हैं वहाँ पे टाइगर हिल में जो फॉग होता है अभी रेनी सीजंस में सब होता है वहाँ पे फॉग्स और रेनज बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाने को तो लोनावला एक परमेंेंट स्पॉट है वहाँ पे तो हमें हम लोग जाते ही हैं, हर मानसून और बाकी महाबलेष्वर हम लोग ऐसे शायद ही कभी अभी जाते हैं क्योंकि ज़्यादा हम में से किसी को इतना टाइम नहीं मिलता है यहाँ पे इतना सारा काम होता है इतने सारे कॉलेज असाइनमेंट सब बहुत सारी चीज़ें होती है तो अगर हम लोग जाते हैं तो सिर्फ एक आध दिन के लिए जाते हैं लोनावला और जाके वापस आ जाते हैं <laughs> तो ऐसे हिल स्टेशन में बहुत मज़ा आता है वहाँ पर कभी कभी पैराग्लाइडिंग करते हैं तो ऐसे बहुत सारे एडवेंचर्स करते हैं हम लोग तो हाँ वो सब बहुत इंजॉयमेंट होती है और फिर वहाँ से वापस आते हैं और वापस काम पे लग जाते हैं सब चलिए सर बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि बॉम्बे में ही आप बेस्ड हैं तो फिर बॉम्बे की लाइफ आपको अच्छी लगती है लेकिन हाँ ये बात है कि वहाँ पर बिजी शेड्यूल है सवेरे से लेकर शाम तक वक्त का पता ही नहीं चलता और आपके पास फ्री टाइम भी नहीं रहता है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आप स्टडीज़ का पढ़ाई कर रही हैं तो पढ़ाई में आपको जैसे कि आ, कुछ किताबें वगैरह आपने पढ़ी हो तो किताबों के बारे में या फिर आपकी मम्मी ने जो नावल्स अधूरी आप पूरा कर रहे एडिट कर रहे हैं आप नावल के ऊपर काम कर रही है माम के तो उसमें कौन सी एक ऐसी चीज़ या कोई स्टोरी है या क्या बात है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हाँ आ, उनके नॉवेल्स रोमांटिक नॉवेल्स हैं मेरी मो में कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज के, स्कूल में थी पहले तो आ, और वहाँ से उन्होंने जर्नलिज्म किया और फिर लाइक उन्होंने वो नावल्स तभी लिखी थी तो उनके नावल्स रोमांस पे हैं और बहुत ही अच्छे से लिखे हुए शॉर्ट स्टोरी है कि एक आ, वो ओरिएंटेड है थोड़ा जो नोवेल है तो उसमें एक लेडी है जो उनकी उसकी फ्रेंड्स के साथ होती है और उन्हें एक बहुत ही अच्छे खानदान का उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें उनके घर पे बुलाता है एज अ ही कीप्सर ऑन अ जॉब एज अ नैनी टू टेक केयर ऑफ हिज नीस तो उसी तो उन लोग के वो उसको उस काम से बुलाता है एंड ही एंड शी इज़ अ बेसिकली अ पुलिस वुमेन एज एन वो पहले पुलिस फोर्स में काम करती है तो वही है और उसके बाद वो जब जाती है उनके घर पर रहने तो बहुत ही अच्छा एकदम हाई क्लास लाइफस्टाइल होती है वहाँ की एकदम पोश कार्स एजन बहुत अच्छी लाइफ होती है और जो एक छोटा सा बच्चा भी है सीन में जिसकी देखभाल के लिए वो जब वहाँ पर जाती है तो वो बहुत ही क्यूट होता है और उससे बहुत जल्दी अटैच हो जाती है जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उस नोवेल की नहीं, नहीं, और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे ही जो मेन प्रोटैगनिस्ट जो मेल प्रोटैगनिस्ट है और जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है दोनों को एक दूसरे से थोड़ा लगाव होने लगता है और फिर वो लोग फैसला करते हैं एंड में मैरिज करने का और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है अभी तक मैंने पूरी कंप्लीट नहीं की है तो बस फिलहाल इतना है ऐसे काफी सारे ट्विस्ट आते हैं पूरे इसमें और सिर्फ मेबल पे ही नहीं है आ, मेबल जो है उसका नाम है तो सिर्फ उस पर नहीं है आ, स्टोरी उन, उसकी फैंस पे भी है तो जो दूसरे भी है कैरेक्टर्स उन सब पे थोड़ी थोड़ी उनके सबकी स्टोरी है उसपे तो वैसा है सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अब मोम की नॉवल के बारे में बताने के लिए थैंक यू सो मच और आखिरी में मैं चाहूँगा कि हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति से हम लोग प्रभावित होते हैं हमारे रोल मॉडल्स होते हैं या हम एक्टर्स में भी किसी से हम लोग चाहते हैं कि एक्टर मेरा बहुत पसंदीदा एक्टर है तो आपके ऐसे रोल मॉडल या पसंदीदा एक्टर कौन है उनके बारे में बताइए मेरी एक रोल आ, मैं जिससे आइडलाइज करती हूँ वो है एक ब्रिटनिस पियर्स जो वेस्टर्न वेस्टर्न में मैं उसे आई, उन हाँ उसे आइडलाइज करती हूँ और सेकेंडली जो यहाँ पे लता मंगेशकर जी आशा भोसले जी और श्रेया घोषाल के लिए लाइक मैं उनके जैसी सिंगर बनना चाहती हूँ जैसे आशा भोसले जी उनकी आवाज़ एकदम मिशिफ वाली है नखरीली है अदाओं के साथ वैसी तो मुझे वैसे वर्सटैलिटी अच्छी लगती तो इसलिए मैं भी वैसी आशा करती हूँ कि मेरी आवाज़ में वर्सटैलिटी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँ वैसे वैसे आते जाए तो मैं उन्हें अपना रोल मॉडल समझ के आगे बढ़ती रहती हूँ सिंगिंग में आशा भोसले को आप अच्छा मानते हैं और उनके जैसा आप गाना चाहते हैं उनका एक फेवरेट गाना जो मस्ती बरा हो वो जरा सुनाइए अब तो आजा, छोला सा मन बह के आ के बुझा जा, तन की ज्वाला भंडी हो जाए, इस देखले लगा जा, आहा आहा, आहा आहा, आहा आहा, आहा, आहा, आहा Monica, oh my darling.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 Biyado, abdo aja. Chola saman behke, ake boja ja. Tan ki jawal, thandi ho ja. Ese kalen ga ja. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah. प्यारा सा गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा इस गाने को सुनने के बाद तो आइए बॉम्बे में आप रहते हैं तो ट्रेन से सफ़र शायद करती होगी या बस से सफ़र आप करती होगी और कुछ ऐसा भी हुआ होगा कभी आपने ट्रेन मिस किया हो या बस मिस किया हो तो ऐसा कुछ इंसिडेंट्स बताइए जहाँ पर आपको बहुत टाइम तक वेट करना पड़ा होली हाँ, बहुत टाइम में ट्रेन में सफ़र करती हूँ बसेस मुझे इतनी पसंद नहीं क्योंकि बसेस के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है तो ट्रेन एटलीस्ट थोड़ा जल्दी आ जाता है कंपैरेटिवली कम्पेरेटिवली एजन वो जल्दी टाइम पे आ जाती है <laughs> तो हाँ तो मैं ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ और जब भी लेट हो जाता है तो मेरे पास मेरे ईयरफोन्स होते हैं मैं इयरफोन के बग़ैर घर से नहीं निकलती क्योंकि मुझे कंटिन्यूसली म्यूज़िक सुनने की आदत है ट्रैवलिंग के टाइम पे तो वो वक्त मेरा कब कैसे कट जाता है समझ में नहीं आता तो इसलिए मुझे, मुझे म्यूज़िक चाहिए होता है हमेशा तो जब भी मैं वेट करती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती वेट करने में एक्सेप्ट अगर मुझे कहीं जल्दी पहुँचना हो तो उसके लिए थोड़ा शेड्यूल बिगड़ जाता है बट फिर हो जाता है मैनेज जा। तो मेरा म्यूजिक हमेशा साथ ही रहता है तो कितनी बार आप कितनी बार आपने ट्रेन मिस किया है अंदाज़ा कुछ है आपके पास ऐसा ऐसे तो काफ़ी बार मिस किया है जैसे अभी कॉलेज जाते टाइम पे कितनी बार जो ट्रेन की टाइमिंग की जो टाइमिंग की ट्रेन होती है उस टाइम पर मैं पहुँच नहीं पाती हूँ तो मिस हो जाती तो मैं नेक्स्ट ट्रेन का इंतज़ार करती हूँ तो वैसे बहुत बार मिस हुई है ओके <laughs> okay, रुक बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में और मॉम के नॉवेल्स के बारे में बताने के लिए और चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आप सम हम लोग करेंगे तो हमारी यूथ हमारे सभी राजस्थान गुजरात और जो भी इंटरनेट के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए क्या बताना चाहेंगे आप अपनी तरफ से या फिर सिनारे को देखते हुए क्या रेडियो के माध्यम से अगर आपको कहा गया कुछ बताइए तो क्या बताएंगे आप सब मैं यही बताना चाहूँगी कि अपना फोकस जो तुम्हारा पैशन है उस पर फोकस करो और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए तो वो ऑब्सटिकल्स को बस पार करना है हार नहीं मानना है और आगे बढ़ते रहो टेक्नोलॉजी के जो टेक्नोलॉजी है उस पर उसका सही इस्तेमाल करो और इतना ज़्यादा उपयोग भी मत करो जिससे तुम भूल जाओ कि आजू, आजू तुम्हारे लोग हैं और टेक्नोलॉजी के दुनिया में इतने खो जाओ कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं होगा कि आजू, आजू में तुम्हारे कुछ लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारा टाइम चाहते हैं तो बस उन्हें टाइम दो खुद खुश रहो सबको खुश करो सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें अपने परिवार वालों को अपने दोस्तों को अपने जो चाहने वाले हैं उनके लिए टाइम देना है उनके साथ रूबरू होकर बात करना है बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी ये मैसेज पसंद आया होगा और चलिए रुकसार जी आपने हमारे साथ अच्छी जो एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किया और हमारी तरफ से आपके लिए आपका ही गाया हुआ कुछ मिक्स गाने ख़ास आपके लिए जाते जाते आप सुन रहे हैं रेड मोट वन सुनते रहो मस्कराते रहो दिल जा बाहर मिली छू सूर तुमको जी भारत ताल दे कड़ा पाल रण देवा जड़ल शिवार तरी नाई भीड़ साडला खेड़ Heard mandala deva Heard mandala Oh my end and in my beginning even when i lose the winning cuz i give you all, all of me and you give me all, all of me कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे कोई फरिया